सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं उन्हें इन सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर मठों की चार दीवारियां भेद कर वनों की शून्यता से दूर लाकर कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीनकर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा ताकि ये सत्य दावा के समान सारे देश को चारों ओर से लपेट ले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 और दोनों में धर्मदान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ है दूसरा दान है विद्या दान, तीसरा प्राण दान और चौथा दान। इस अपूर्व दानशील हिंदू जाति की ओर देखो इस निर्धन अत्यंत निर्धन देश में लोग कितना दान करते हैं इसकी ओर जरा नज़र डालो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 इसी कारणवश यहाँ अपना प्रभाव न जमा सका इसीलिए मेरे मित्रों मेरा विचार है कि मैं भारत में कुछ ऐसे शिक्षालय स्थापित करूँ जहाँ हमारे नवयुवक अपने शास्त्रों के ज्ञान में शिक्षित होकर भारत तथा भारत के बाहर अपने धर्म का प्रचार कर सके मनुष्य केवल मनुष्य भर चाहिए बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा आवश्यकता है वीर्यवान तेजस्वी श्रद्धा संपन्न और दृढ़ विश्वासी निष्कपट नवयुवकों की जो ऐसे सौ मिल जाएं, तो संसार का कायाकल्प हो जाए इच्छा शक्ति संसार में सबसे अधिक बलवती है उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती क्योंकि वह भगवान साक्षात भगवान से आती है विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है क्या तुम इसमें विश्वास नहीं करते सबके समक्ष अपने धर्म के महान सत्यों का प्रचार करो संसार इनकी प्रतीक्षा कर रहा है सैकड़ों वर्षों से लोगों को मनुष्य की हीनावस्था का ही ज्ञान कराया गया है उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं हैं संसार भर में सर्वत्र सर्वसाधारण से कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य ही नहीं हो शताब्दियों से इस प्रकार डराए जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब वशुतुल्य को प्राप्त हो गए हैं उन्हें कभी आत्मतत्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया अब उनको आत्मतत्व सुनने दो या जान लेने दो कि उनमें से नीच से नीच में भी आत्मा विद्यमान है वह आत्मा जो न कभी मरती है न जन्म लेती है जिसे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है जो अमर है अनादि और अनंत है जो शुद्ध स्वरूप है दर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है उन्हें अपने में विश्वास करने दो आखिर अंग्रेजों में और तुम में किस लिए इतना अंतर है उन्हें अपने धर्म अपने कर्तव्य आदि के संबंध में कहने दो पर मुझे अंतर मालूम हो गया है अंतर यही है कि अंग्रेज अपने ऊपर विश्वास करता है और तुम नहीं जब वह सोचता है कि मैं अंग्रेज हूं, तो वह उस विश्वास के बल पर जो चाहता है वही कर सकता है इस विश्वास के आधार पर उसके अंदर छिपा हुआ ईश्वर भाव जाग उठता है और तब वह उसकी जो भी इच्छा होती है वही कर सकने में समर्थ होता है इसके विपरीत लोग तुमसे कहते आए हैं तुम्हें सिखाते आए हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते और फलस्वरूप तुम आज इस प्रकार अकर्मण्य हो गए हो अतयोग आज हम जो चाहते हैं वह है बल अपने में अटूट विश्वास हम लोग शक्तिहीन हो गए हैं इसीलिए गुप्त विद्या और रहस्य विद्या इन रोमांचक वस्तुओं ने धीरे धीरे हम में घर कर लिया है भले ही उनमें अनेक सत्य हों पर उन्होंने लगभग हमें नष्ट कर डाला है अपने स्नायु बलवान बनाओ आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्ठे और फौलाद की स्नायु हम लोग बहुत दिन रो चुके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 मैं भारत के सभी लगभग सभी स्थानों में घूम चुका हूं, सभी गुफाओं का अन्वेषण कर चुका हूं और हिमालय पर भी रह चुका हूं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो जीवन भर वही रहे हैं और अंत में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इन सब रहस्य विद्याओं से मनुष्य दुर्बल ही होता है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मैं तुम्हें और अधिक पतित और ज़्यादा कमज़ोर नहीं देख सकता